सहयोग के काम में व्यस्त न जाने कैसे समय बीत जाता है अब करीबन अठारह साल से सहयोग कर रहे हैं और उसकी प्रगति अब काफी बढ़ हो रही है आपने देखा इस तरह से इसकी प्रगति बढ़ रही है अब जन्मदिन के दिन हमारे तो आपकी सबकी श्रुति करनी चाहिए और सब अच्छा ही कहना चाहिए लेकिन एक ही बात मुझे जो समझ में आती है जो कहनी चाहिए वो है कि अपनी गहराई को बढ़ाना है अपनी गहराई को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और ये गहराई हमारे अंदर है कहीं ढूंढने नहीं जाना अपने अंदर बस गहराई है लेकिन जब हम गहराई को बढ़ाते हैं तो देखना चाहिए पहले कि हम स्वयं कहा खड़े हैं इसको पहले जान लेना चाहिए कि हम स्वयं कहा खड़े हैं और उसे जानने के लिए एक तरीका है सज सरल तरीका है कि अपनी ओर दृष्टि करें, जैसे कि हमारा व्यवहार कैसा है हम क्या करते हैं? हम किस तरह से अपने मन में विचार हमारे तौर तरीके कैसे हम अपने को तक सीमित जैसे शुरुआत में जब दिल्ली में काम शुरू किया तो लोगों के तो अंदाज ही और थे मैं तो एकदम सपुचा गयी थे क्योंकि उस वक्त किसी को कुछ मालूम ही नहीं था पूजा के बारे में तो सब प्लास्टिक की डिब्बे में सामान लेके सब लोग पहुंचे तो मेरी तो हालत खराब गई मैंने देखा अब तो इनका क्या होगा बिचारों का तो अज्ञानी इनको कुछ पता ही नहीं है अरे तो प्लास्टिक में कुमकुम लेके आ गए और घर का ही लोटा उठा लाए पैर के लिए तो बड़ी घबराहट हुई कुछ मैं तो एकदम तो एक मेरा सारा बदन ही एकदम सब कुछ आ गया मैं रोके हुए थे सबको कि धन्य रहो नहीं तो हनुमान जी हनुमान जी कहीं बिगड़ ना जाए <laughs> कहीं गणेश जी का उत्साह शुरू हो गया तो न जाने क्या दिल्ली वालों का हाल नहीं नहीं है कि मैं समझ में जिस घर में चोरी हुई जिस घर में पूजा हुई उसके वहां पर कुछ कुछ चीजा रखी हुई थी बेचारे महोदय बड़े अच्छे थे उन्होंने हमें जगा दी उनकी चीजें गायब हो गई पूजा के बाद सब लोग कुछ कुछ उठा कर तो इससे शुरुआत मैं तो उत्तरा हाँ दे सकता हूँ आपको चाहिए तो आप आ, हमारे कंपाउंड में कर लीजिए पूजा लेकिन कंपाउंड से वो घर में ना आए पानी आने का सब बाहर इंतजाम तो मुझे जरा बड़ा वैसा लगा कैसे तो बड़ा अपमान है किसी तरह से इस प्रकार यहां सहयोग शुरू हुआ और उस दुनिया भर के बीमार लोग हमारे पास मेरे तो सवेरे से शाम तक खाद हाँ और सबको यही फिक्र मेरा लड़का ठीक नहीं मेरी लड़की ठीक नहीं मेरा बाप ठीक नहीं मेरी माँ ठीक नहीं दुनिया भर के मरीज सवेरे से शाम तक यही काम तो उसके बाद हमारे भाई साहब के घर में शुरू हुआ वहां भी यही मेरी जान खा जाए मेरा इसको ये हो गया मेरे उसको ये हो गया इनको देखना ही चाहिए ऐसे कैसे नहीं आप देख रहे ये नहीं अब चार जाए मुझे खाने को नहीं मिला तो भी वो जान खुल उसके बाद टेलीफोन पे टेलीफोन टेलीफोन पे टेलीफोन नहीं हम माता जी से बात करनी है जैसे कोई सबका एकदम मेरे ऊपर अधिकारी हो पूरी तरह तो उसके बाद जो थोड़े नर्स आने शुरू हुए तो उसमें भी बड़ी हालत खराब कर दी हमारी एक तो बीमारी से मैं बिल्कुल जिसको देखो ये मिनिस्टर आ रहा है तो वो आ रहा है तो ये आ रहा है अब सब लोग सोचते हैं हम बड़े महत्वपूर्ण है हमारे बच्चे बड़े महत्वपूर्ण है हमारे रिश्तेदार बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ तक के अस्पताल में जा अस्पताल में भी ठेक ठाक यहाँ सहयोग कैसा गए लोग इतने उठले लोग हैं तो और कुछ तो सोचता ही इतनी जबरदस्ती फिर उसके बाद हमारे भाई साहब के हमारे प्रोग्राम शुरू हुआ तो वहाँ कुछ उन्होंने बिगड़ना शुरू किया तुम लोग सारे स्वार्थी हो सिर्फ हमारी बहन को इसलिए सताते हो कि उसको बीमारी ठीक करे उसकी बीमार ठीक करे बड़े स्वार्थी तुम लोग क्या करने वाले हो सहयोग के लिए लायक रहने के लिए तक उनको जगह नहीं उसने अपने पैसे से आदमी बिछारी सब कुछ है सबको भगाया जितने बीमार थे तो सबको भगाना शुरू कर खबरदार तो कर कोई बीमारी की बात करे तो उसको नहीं किया जब उन्होंने ये शुरू कर दिया तब संख्या बहुत कम हो गई लेकिन कायदे के लोग थोड़े शुरू उसके बाद यहाँ पर लोग आए और शादियां वादिया किए हमने तो वो परदेसी लोगों से भी तुम हमारे लिए फॉरन एक्सचेंज दे दो इतना पैसा हमको दे दो तो, नहीं तो फिर इसमें ऐसा ठीक हो जाएगा कि हमारे वियत हमारे रहने का इंतजाम कर दो ये सारा इंतजाम फिर मुझसे इतना खाने पीने का पैसा लिया कि मेरा तो दीवाला बच गया साहब की सारी बैंक ही खाली चली मैंने कहा अब मैं बिहार दिल्ली नहीं आ रहा क्योंकि उसे रुपया भी नहीं लेते थे कहा <coughs> और जितना खर्चा हुआ मैं तो बिल्कुल इतनी तंग आ हम लोग यहाँ दिनों में बात करेंगे आपको कर रही हूँ आपको शादी तुम्हारे सॉरी सेवनटी सेवन सेवेंटी सब बैंक खाली हमारे गया करें क्या तो जैसे कि पहले ये कि बीमारियां बड़े लो लेवल लोग होते हैं जो सबकी बीमारियां मतलब परम का मतलब ही नहीं मानो परम पद में आना नहीं चाहती जिनकी बीमारियां ठीक करनी है उनको अगर कहें कि आप फोटो दे दीजिए उनसे कहना करें वो तो फोटो लेंगे नहीं वो तो मानते नहीं सर जो हाँ ऐसा तो फिर उनको क्यों तुम परेशान करो मां उससे प्रेशर और करने का कि वो वाइस प्रेसिडेंट साहब मिलने आ रहे तंग आ रही मैंने कहा बाबा फॉर लाने लायक पास पैसे नहीं कुछ और चीज शुरू करें फिर सर जो खोपड़ी में कुछ आया छमा ये लोग थोड़े बहुत आ जाए और हमारे घरों में रहे और इनका जो पैसा बचेगा जो पैसा हमको देंगे वो हम दे, दे देंगे आश्र हालांकि महाराष्ट्र से यहाँ लोगों पास पैसा ज्यादा है सबके पास उठ रहे महाराष्ट्र में एक मोटर मिलना मुश्किल है किसी किसी पास, एक भी, किसी भी किसी नहीं इतने कंजूस लोग कि मैं तो हैरान हो गए की मोटरों में घूमते हैं सब कुछ चाहिए जेवर पे जेवर औरतों के कपड़े दिखे आदमियों के कपड़े दिखे सब बहुत बढ़िया देखिए वहां ये बात की परमात्मा का कार्य तो जिस वक्त हमने काम शुरू किया तब कोई रुपया ला कर देने लगा तो मैंने कहा नहीं अभी तो कुछ हमने बनाया नहीं इसमें ट्रस्ट वस्ट बनाएंगे जब हमने कहा जब ट्रस्ट बनाएंगे तब रुपया देना हमने तो कहा आपको रुकना होगा तब तक अपना पैसा जमा करें तो जिस वक्त हमने कहा ट्रस्ट बन गया तो ऐसा कोई भी नहीं था जिसने हजार से कम दिया ऐसा कोई भी वक्त हजार दो हजार चार हजार, हजार, जिसको जो मिल जो उन्होंने इकट्ठा किया था ला करके पैसे की मुझे तो जरूरत नहीं आप जानते हैं सारा पैसा किसी कार्य के लिए होना है उस वक्त हमें यहाँ बड़ी अच्छी जमीन मिल रही थी काश हम उस वक्त खरीद पर हमने सोचा कि दिल्ली वालों के पैसे से होना चाहिए दिल्ली वाले ही अब महाराष्ट्र में जो रुपया इकट्ठा हुआ उससे जमीने खरीदी गई और सब जगह हमने जमीने खरीद के रखी और यहां भी रुपया बाद में दिया है <coughs> सारा महाराष्ट्र टूट से आया हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आप रुपया बहुत दीजिए या खर्च करिए पर आप इतने फैशन करते हैं यहाँ दिल्ली के औरतें बड़ी फैशनेबल हैं रोज उनको साड़ियाँ चाहिए कपड़े चाहिए किसी को अगर आप नायलॉन की साड़ी दें तो कहते हम तो पहनते नहीं, हम तो शिफॉर पहनते अगर आप इतने रईस लोग हैं तो एक आध कभी कुछ रुपया तो सहयोग के देना चाहिए हमने तो बहुत कुछ रुपया दिया अब ये मेरे हस्बैंड से मेरा झगड़ा हो गया इस बात को लेकर एक बार वो कहला था भाई अच्छे तुमने मेरे सारे बैंक खाली करवा दी दूसरे गुरु लोग तो बैंक हैं मेरे बैंक खाली कर खा <laughs> तो बड़ी शर्म की बात है बहुत शर्म की बात है आप लोगों की तरफ से ऐसा मुझे करना आदमी लोग भी यहाँ खर्चा करते हैं मैंने देखा है मोटर होनी चाहिए टेलीविजन होना चाहिए महाराष्ट्र में कितने लोगों के पास टेलीविजन होगा ये होना चाहिए वो होना चाहिए पर सहजोग के लिए पैसा नहीं, नहीं, नहीं। और करीब पहले लॉट पे हमें उस जमाने में मेरे पास साढ़े चार लाख रुपया इकट्ठा हुआ उस जमाने तो कितने सहजोग और वो लोग आपसे बहुत गरीब हैं पैसे के मामले में कोई बड़ी पोजिशन में नहीं महाराष्ट्र में तो आप जाते हैं कि Uh, वहां पर सारे जितनी भी बड़ी बड़ी जगह है वो सब मारवाड़ी लोग हैं गुजराती हैं और सिंधी इन्होंने सारा बिजनेस ले लिया उनके हाथ में तो बिजनेस है आपको एक भी सर जो भी बिजनेस वाला नहीं मिलेगा और कितने कर्मठ लोग हैं कैसे काम करके आपने देखा कितने वहां भी बहुत से प्रोफेशनल्स हैं लेकिन आप किसी को पाइएगा नहीं गवंपना तो इस तरह से सर जो कि आज शुरू तो मैं बहुत घबरा मैंने जो के लोग तो अपने सेल्फिश हैं अपने, अपने ही बात है, स्वार्थ रहते है, इनको क्या परमात्मा मिलेगा पर धीरे धीरे ऐसे कोई तुम्हारे माँ का प्यार है उस प्यार में तुम लोग बदलते गए <coughs> और बहुत बदल गए और मुझे देख के तो बड़ी खुशी हुई कि आप बहुत आप लोगों में अंतर आ गए ये कहूंगी एक जमाना था इस वक्त गांधी जी खड़े हुए हैं उन्होंने कहा कि देश का काम करना है देश भर का ही काम था कोई बड़े मनुष्यता का काम नहीं था कि सारे यूनिवर्स का काम नहीं था कुछ नहीं। तो हमें याद है हमारे अम्मा ने घर के जितने सोने के जेवर थे गिन के सारे उनको देखे उनके दो चार जो ट्रेडिशनल पुराने बड़े बड़े जेवर थे वो छोड़ हम लोगों सब चूड़ियाँ उतार दी अपनी चूड़ियाँ उतार दी उनको देखी हमारी मदद ने दी ऐसी बहुत औरतों ने ऐसे काम लेकिन उन्होंने कौन बड़ी सी बड़ी भारी ऐसी बात की थी कोई जैसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया था कोई कोई ऐसी खास चीज़ सबका भला हो गया सबके हालात ठीक हो गए सब कुछ ठीक हो गया तंदुरुस्तियां ठीक हो गई लेकिन सहयोग के लिए लोग पैसा नहीं निकालते आज पैसा होता तो ये जगह भी अच्छी बना सकते थे हम लोग अभी टके पड़े हुए हैं पैसा नहीं है माँ पैसा दो, माँ पैसा दो, है। तो तो कहा ठीक है आज रुपए दे रहे हैं दुकान की तरह से लेकिन लेकिन आगे भी, भी लेकिन आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि ये हमारा आश्रम है इसके लिए हमें कुछ देना चाहिए और इस समय कितने लाभ हुए हैं सज कितना प्राप्त किया अब दूसरी बात यह है कि उससे एक और कैटेगरी जो अपने अंदर है इसे देखना ते चाहिए अब जब हम अपने अंदर देखते हैं कि हम कंजूसी कर रहे हैं जान बचा रहे हैं उस काम कोई बताता को तो कोई हाजिर ही नहीं होता तो सोचना चाहिए हमारे कोई गहराई नहीं हम कंजूसी कर रहे हैं हमें गहराई नहीं आगे चलना चाहिए हम अपने रिश्तेदारों की बीमारी उसके लिए माँ को परेशान कर रहे हैं हम बहुत ही लो लो टाइप के स्वी कोई गहराई हमें परेशानी अरे अगर माँ से तुम्हारा सम्मान ठीक हो जाए तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं वैसे रिश्तेदार ठीक हो जाते। ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में ने सिर्फ बताया फलाने साहब न्यूयॉर्क में बीमार है ठीक तो ऐसे भी लोग है। लेकिन आपके में गहराई कम है और जब आपने गहराई कम हो जाती तो ये सब होता है फिर सहयोगित पैसा कमाने का भी लोग विचार करते ये भी बड़ी गंदी चीज है और बहुत लू कर देता इसमें कुछ हो किताब बिक जाए फलाना हो जाए ठिकाना हो जाए ये सब गलत बात है सहयोग सत्ता के लिए नहीं है पैसे के लिए नहीं है आपके रिश्तेदारों के लिए नहीं है ये आपके हित के लिए आपको अपना ही हित साधना है और परम पद प्राप्त करना है और जब तक हम इसका निश्चय नहीं कर लेते कि हमें परम पद प्राप्त करना है और बाकी चीजें व्यर्थ फैमिली के झगड़े लड़कों के झगड़े मिया बीबी के झगड़े ये सब मुझे कहने की बातें नहीं होती उससे पाने की वो वह परम पद स्थिति जब अपने आप ही आप ही इसको सॉल्व कर लेकिन उस परमपद को आप प्राप्त करना अब सबसे बड़ा उसमें भी एक दोष आ जाता है बातें आप लोगों से बात करने का यही एक अच्छा मौका है जहां मैं बता सकती हूँ जो मैं दोष देती हूँ क्या हंकार उसको देखते रहना चाहिए हमें किस चीज का अहंकार है इस चीज को हम महत्वपूर्ण समझते हैं कौन सी चीज हम सोचते हैं कि बहुत जरूरी है हमें करना चाहिए अपने विचारों को देखना चाहिए और सोचना चाहिए जा हम किस चीज को इतनी महत्वपूर्ण चीज समझते हम कौन सी बात को सोचते हैं कि यह चीज हमारे अत्यंत तो महत्वपूर्ण उसी को तोड़ना चाहिए कोई कोई लोग ऐसे भी है वो कहते हैं कि हमारे सबसे तो महत्वपूर्ण यह है माँ हम परम पद प्राप्त करें और खुशी बस हो गया ऐसे लोग तो ठीक हो उनका कुछ कहने बाकी तो सब होते रहता है नौकरी चाकरी खाना पीना दुनिया भर की चीज होती है तो मैं चाहती हूँ कि दिल्ली वाले इस तरह के अपने विचारों को पूरी तरह से आज निश्चय करने मां के माँ के जन्मदिन के दिन, दिन अब हमारी भी उम्र आप जानते हैं छसठ साल की हो गई आज काफी उम्र हो गई और एक क्षण भी हमारा पेटा नहीं है एक क्षण भी नहीं हर समय मेहनत करते रहते हैं। जितनी हमने मेहनत की है वो हमने नहीं चाहते कि आप लोग करें बिल्कुल भी नहीं करने की जरूरत है। आपको कोई जरूरत नहीं हम आपके लिए मेहनत करने तैयार हैं। सिर्फ आप अपने अंदर अपने को तौलते रहिए तो मैं क्या करती मैंने सहयोग के लिए क्या किया जिसकी वजह से कि मैं आज ऐसा अभी तक पहुँच पाया सहयोग के लिए मैं माँ के लिए नहीं सहयोग के बहुत से लोग हैं मुझे रुपया दे देंगे जमीने दे देते हैं उससे क्या फायदा वो तो मैं फिर सहयोग को ही दे देती हूँ छोड़ती तो नहीं बहरहाल वो भी एक चीज है अगर ऐसा कोई दे तो वो सहजोग के लिए दे सकता ठीक है आपको प्यार स्वरूप आप कुछ मुझे गर्म दिन में कुछ दे तो मुझे उसको स्वीकारिए कोई बात लेकिन मेरे लिए कोई खास जरूरत किसी चीज की है नहीं मैं तो हर समय लड़ती रहती हूं कि इतना हो कम से कम खर्चा करो कम से कम खर्चा इसलिए कि रुपया कुछ बचे और वो आपके सहयोग पर खर्च करें क्योंकि सहयोग में आप जानते हैं कि हमारे पास कोई और तरीका है नहीं हम तो ऐसे ऐसे लोगों से कभी रुपया लेते भी नहीं कि कहीं भीख मांगने जाते हैं या किसी से कहते हैं आप हमें रुपया पैसा दे दीजिए सो मेरी यही विनती है आप लोगों से कि अपने को तोलना चाहिए हम कहाँ तक हैं हम क्या हैं तो सहयोग में जब तक आपका चीज़ तो पूरी तरह से परमात्मा हित में और न लगा रहेगा और सब ऐसे चीजों में लगा रहेगा तो आप या तो पैसे बनाने की सोचेंगे या उसकी बात सोचेंगे नौकरी की सोचेंगे धंधे की सोचेंगे तो जो असल चीज है वो नहीं मिल वाली और असल चीज मिलते ही सब चीज ठीक हो जाती है ऐसा कुछ विषय सरकार और जब तक ये नेगेटिविटी बनी रहेगी काम बनने नहीं वाला आज भी बात बताया आज चाबी मतलब चाबी किसने बंद की मतलब इनको जरा बाहर भेजो दो मिनट बाहर जाते चाबी खुल गई आपका कोई काम बन ही नहीं सकता जब नेगेटिव होंगे तो कोई काम नहीं बन सकता लेकिन अगर आप उस स्थिति पर आ जाएं आपके सारे काम अपने आप बन जाते हैं अब इतना सुंदर बनते कभी कभी आपको लगता है कि माँ मैं ये नहीं चाह रहा था फिर क्यों हो गया आप फिर बाद में कहते अच्छा हुआ यही हुआ छूट गया से। इस प्रकार एक अपनी एक अपनी उसका जो अग, अग, कि जो चीज सामने आती है उसे में आप यही कहेंगे हित कार्य यही अच्छा उसको प्रेम से और से जाना चाहिए अपने को जैसे जीवन में आप जैसे सहयोग में बढ़ेंगे आपको पता होगा कि इसकी बड़ी ही आशीर्वाद है इतने अनंत आशीर्वाद है क्योंकि सारे देवी देवता सब आपके साथ लगे आप जहाँ जा रहे हैं आपके आगे पीछे दौड़ रहे हैं कोई आपको सका नहीं सकता आपको कोई छल नहीं सकता आपको कोई परेशान नहीं कर सकता आपको कोई केस नहीं कर सकता कुछ नहीं हो सकता बिल्कुल आप पूरी तरह से एकदम से ही आप आ, सुरक्षित कोई आपके तकलीफ जो आपको तकलीफ देगा उसको बहुत हो अपने ये भी फिर हर तरह से आपकी हालत ठीक हो जाएगी माली हालत ठीक हो जाएगी आपकी तंदरुस्ती ठीक हो जाएगी ये ठीक हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा लेकिन ये भी एक प्रलोभन है हमारे लिए प्रलोभन है जैसे हम जा रहे हैं हमको अगर प्लेन पकड़ना है रास्ते में कुछ भी मदारी का खेल हो रहा है ये हो रहा, हो रहा है रहा क्या मतलब हमको तो प्लेन पकड़ना है तो इस प्रलोभन में फिर आप बटके अब लोगों को मैंने देखा कि सोजोग में आते बड़े पैसे मिल जाते भटक गए भटक गए फिर उसका कैंसर हो गया मेरे पास मैं छोड़कर चला गया था बिजनेस में, सोजोग था बहुत काम था मुझे ऐसा था सबसे चीज है कि अपना मन जो है सहयोग में लगाया हर एक प्रोग्राम जो भी होते अटेंड करने चाहिए हर कलेक्टिविटी में आना चाहिए हर पूजा में जहां भी होता है आना चाहिए पूरा चित्र इसमें देना चाहिए पूरा समर्पण इसमें करना चाहिए बाकी चीजें परमात्मा सब संभालते हैं। अब तो जानते हैं कि आपकी माँ को तो पैसे का समझता नहीं बैंक का समझता नहीं अब जो लोग मेरे साथ रहते हैं अगर है है। दो बार कोई बताया कोई कायदा तो तीसरे बारे सर अपने आप मेरे में भी समझ में नहीं आता है क्या बोला क्योंकि आजकल के कायदे कानून ये वो मैं कुछ जानती नहीं पर ऐसे देखा जाए तो कायदे में बहुत होशियार जो पॉइंट मैं निकालती हूँ वो बड़े बड़े लॉयर्स हो जाते थे आपके पैर कैसे क्योंकि दृष्टि में सूक्ष्मता मनुष्य में एकदम बराबर उस जगह इससे तो हर एक चीज सस्ती मिल जाए ये कैसे मिल जाती है हर एक चीज बढ़िया मिल जाए ये कैसे मिल जाती है अभी आज ही कौन सी चाबी लगेगी मैंने बताई ये चाबी लगेगी वही चाबी लगे गुच्छा ले आए मैंने तो कभी चाबी देखी भी नहीं थी वो कहें कौन सी चाबी लगे ये चाबी वही चाबी लगे अब कौ की माँ कैसे जानती तो सूक्ष्म है हम में, में ही है अब में सब ये भी करना है, वो भी करना है लाना है है तो इस प्रलोभन में आना नहीं ए, इस आनंद में तो में रहो प्रलोभन उसका आनंद आप उठा ही नहीं सकते आप प्रलोभन में आ गए तो गए धीरे धीरे खिसकते जाएंगे खिसकते जाएंगे तो आज मैं इक्कीस साल बाद इस बात को आज कह रही हूँ आपसे दोहरा रही हूँ दिल्ली का शुरू का आना और आज में बहुत अंतर हो गया है और इससे भी बहुत ज्यादा परिवर्तन होना चाहिए और दिल खोल करके मनुष्य करें जैसे अब आप चार आप हों तो, तो सोचा चाहिए बहुत से लोग कहते हैं कि मां मैं सोच तो रही की कि कितना रुपया दे दू फिर मैंने सोचा की लड़की तो बना दू अच्छा ठीक है क्या वो बुरा तो, तो बहुत अच्छा पर आपने भी अपने देवर सारे बैंक में रखे और लड़की भी वो देवर सारे बैंक में रखेंगे और उसकी लड़की भी भी बैंक में रखे सारा बैंकिंग को पैसे देने आए उससे कोई चीज बना दो तो सब का ही होगा में आनंद आएगा तुम तो इस तरह की चीजों में प्रलोभन होगा अब सबसे जो बड़ा सुख प्रलोभन सहयोग में है कि मैं करता <laughs> मैं आश्रम मैंने आश्रम की जमीन ले ली मैंने आश्रम बना दिया मेरी वजह से या मैंने इतना रुपया इकट्ठा कर दिया या मैंने इसको ठीक कर दिया मैं, मैं, मैं।, बड़ा ही होता है। मैं, मैं लीडर हूँ मैं बड़ा आदमी ये इस चक्कर से बिल्कुल बचना चाहिए मैंने ये किया मैंने वो किया ऐसा विचार आया तो सोचना चाहिए कि अब आप ऊंची स्थिति पर पहुंचे और इस ऊँची सीढ़ी से आप जब गिरेंगे धड़ा से आप लेडी मिली उनके बच्चे आए तो उनके हाथ एकदम गरम फूल तो एकदम गरम तो मैंने कहा आप कर क्या रहे मैं कुछ भी नहीं कर फिर बताने लगे कि आपने स्पॉन्डोलाइटिस में ठीक किया डायबिटीज मेरा ठीक किया फलाना मेरा कर दिया मेरी नौकरी दे दी मेरा ये हो गया तो आप, तो आप गर्म क्यों आप नहीं वहाँ मैं चाह रही थी कि मैं आपके यहाँ सेंटर चलाओ तो उसकी परमिशन नहीं दे रहे पर चला रही मैंने मैं, है मैंने कहा इसलिए आप ग्राम आप छोड़िए आप ठीक होने के लायक है अब आप सेंटर चलाने लायक तो ये बात समझनी चाहिए हमको अपने को जज करना है जो ये लास्ट जजमेंट है ना इन टाइम जो आया है पुनरुत्थान काजमेंट इसमें हमको अपना जजमेंट करना कि हम कैसे हमारा चित्र कहाँ दौड़ता है हम किसे देखते रहते हैं कहा हमारा विचार जाता है अपने चित्र क्यों नजर रखते हैं लक्ष्य वक्त है? क्या सोच रहे आपके ग्रंथ साहब में भी है कि पतंग उड़ रही है और एक लड़का पतंग उड़ा रहा है इससे उससे बात करता है मजाक करता है पर नजर उसकी पतंग पर बहुत सी हैं वो सर पे घड़े रखे चल रही हैं और आपस में बात करें मजाक करें ठिठोली पर नजर सर पे एक औरत है अपने बच्चे को कमर पे लेकर के और घर झाड़ रही बुखार रही पानी भर रही सब काम करे बच्चा कमर पे है ध्यान उसका कमर हमारा ध्यान का उसे और भी प्रश्न खड़े जाएंगे माँ से हमें मिलने नहीं गया हम माँ से मिलना चाहते हैं हम तो आए चांस हम आए बहुत गलत बात है माँ को तो प्रसन्न रखना चाहिए अगर आपके लिए कोई ऐसा करे तो आपको अच्छा लगेगा और यह दिल्ली में सबसे ज्यादा बीमारी माँ से मिलने की एक अहंकार का स्वरूप और मिलने नहीं गया उन्होंने तो बैठ गई चीखना शुरू कर दिया बड़ी बारिक बारिक चीजों को सोचना चाहिए जैसा मेरा बर्थडे हो रहा है ऐसे आप लोगों का भी बर्थडे होता है आपने रियलाइजेशन दिया वो आपका बर्थडे मैं तो अनादि हूँ मेरे तो हजारों वर्ष की उम्र है बहुत सी पुरानी उम्र है मेरे कोई नई तो उम्र है नहीं मेरा बर्थडे मना आप, आप लोगों को तो बर्थडे होना चाहिए जिन्होंने जन्म लिया सहयोगी बनकर के जो आज घूम रहे है जो सहयोगी है उन्होंने नया जन्म एक नए स्वरूप में आए आपके बर्थडे होना चाहिए मेरी मेरी क्या आप, रहे। मेरी मेरी आप मना रहे हैं ऐसे देखिए कि कि जो मैं अनादी हूँ मेरी आप बर्थडे मना रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बर्थडे मनाया जाए पर हर बर्थडे में मनुष्य बढ़ते जाता है ना घटता तो नहीं ऐसा भी आपने देखा है कि मनुष्य बढ़ करके और छोटा सा बच्चा दूध पीता हो जाए और सजों में ऐसा होता है अच्छे भले देखते आए नजर आते है। और एकदम से पता नहीं क्या खोपड़ी उल्टी बढ़ जाती है पहले वो गए वो ऑफ हो गए ऑफ तो हो गए क्या मर गए क्या नहीं नहीं सहयोग से चले गए फिसल गए और इतनी कठिन डगर नहीं है बहुत आसान सहयोग में बढ़ना बहुत आसान हर घड़ी अब आपको तो यही अपनी इसमें देखना है कि हम किस लेवल के हैं हम किस आपको मुझे कहने की भी जरूरत नहीं आप सिर्फ सोच लें काम मिलने की जरूरत ही नहीं पड़ी मिलने की जरूरत क्या गरमा को हृदय में बसा लिया जब जरा गर्दन झुका लिया देख लिया। मिलने की कौन सी जरूरत है मिलो फिर बाकी जान खाओ कि ऐसा है तो उसमें ऐसा है तो फलाना है झुकाना है इससे प्रसन्न होंगे क्या इसे बेटी कभी प्रसन्न अपनी जगह आप सोचिए हमारे साथ कोई तो ऐसा करे क्या हमें अच्छा लगेगा और यही तरीका अपने तरफ आजमाते हैं को अच्छा मिस्टर तो आपका आज क्या हाल है सामने खड़े क्या हाल है है आज आपने सोची चल रहा आप सहजोगी हैं पता होना चाहिए हम सहजोगी उसकी साथ है उसकी इज्जत के अनुसार चलिए उसके तरीके से चलिए तब आप देखिएगा कि आपकी जो विशालता इतनी बढ़ जाएगी इतनी बढ़ जाएगी इतनी। कोई सभी प्रॉब्लम ही नहीं आ सकता वो एकदम साफ कर देगी आप ही की विशालता मेरे विशालता को इस्तेमाल करने कोई जरूरत ही नहीं आप अपनी विशालता को यूज कर सकते ऐसे अभी हैं सर ऐसे लोग हैं जो बहस कहने से ही सब मामला बन जाता है ऐसे लोग हैं कि नहीं लेकिन तोड़ताड़ करते सब खत्म करके और इसमें कहरे उतरना चाहिए अब तो आप लोगों से मुलाकात तो गणपति गणपतिपुड़े में होगी और एक एक जन्म दिवस मुझे याद आता है इस तरह से आप लोगों ने इतने प्रेम से इसको मनाया है और सुंदर सजाया और यही कि आज ही आपसी दिन है मैं चली जाऊंगी और फिर इतने दिन बाद मुलाकात होती है लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस वक्त मेरी मुलाकात हो तो आप लोग एकदम सच, सुंदर अनुपम बड़े हुए पेड़ के जैसे जिसे मैं गर्व से देख सकूं मेरे बच्चे मुझे गर्व होना चाहिए मैंने मेरे बच्चों से कोई बात करी उठा ली उन्होंने अपने करके था। लेकिन यहाँ मैं सुनती हूँ कि बहुत कम लोग इस तरफ के अधिकतर लोग तो ऐसे ही है कि जो आए अपना फायदा किया और चल दें फिर सोचते भी नहीं भाई तुम कैसे तो कर रहे हो तो नहीं होना चाहिए अगले साल भी यहाँ जन्मदिन हो ऐसी मेरी बड़ी इच्छा है लेकिन उस वक्त में देखूं कि एक से यहाँ पे पेड़ खड़े हैं। हर एक आदमी कम से कम सौ आदमी को तो आ, आसानी से सहयोग अब जैसे अपने घर में हम वहाँ व्यवहार है पता नहीं यहाँ है कि नहीं कि हम लोग गौरी पूजन जब होता है तो महाराष्ट्र में है कि बुलाई जाती है औरतें उनको कल को देती तो अब ये लोग क्या करती है बुलाती है हमारा ही फोटो रखेंगे हमारा पूजन करके फ्रेंड्स को सबको बुला करके उनको देते हैं शादियों में जाएंगे शादी में जाना बहुत से लोग है हम नहीं आ सकते माँ आप पूजा हमको शादी में जाना पर शादी में जाके आपने किसको जोड़ा एक भी आपका कोई बना सगा वहां तो यही हुआ कि तुमने क्या कपड़े पहने थे उसने क्या पहने थे मैंने जो बताई थी मीना बाग की बात <laughs> तो शादी में आपने है और सब दुश्मनी आपके साथ तो रिश्तेदार जो हम सारे विश्व के रिश्तेदारी सारा विश्व सब जगह आपको पता फ्रांस में सारे यूरोप के लोगों ने सेमिनार किया हमारे बर्थडे का पांच छह रोज का आज वहां पर हो रहा है सेमिनार हो रहा है इस वक्त में खबर मिलिए मह में 18 तारीख से हमने शुरू कर दिया आपके बर्थडे का सब इकट्ठे और वहीं से अब मेरा सब्जेक्ट जाना नहीं होता पहले जाते हैं कोई ग्रीस गए वहां जाकर के सहयोग बिठाया फिनलैंड गए वहां बिठाया अब तर्की गए वहां बिठाया जो देश छूट गया वहां जाकर सहयोग पहले फिट कर खुद जाते यहाँ तो गणपति जैसे सब बैठे हैं कोई हिलता यहां से नोएडा तक गए यही नसीब समझो। मैंने सोचा नोएडा को एक दूरी जगह तो देखा यहीं पर रखी चलो नोएडा में तो ऐसे लोग मिल गए उन्होंने खींच लिया आप लोगों। इतने आकर्षक लोग और उससे जरा आगे जाइए धीरे धीरे ये चीज फैलेगी लेकिन जोर से भी फैल सकती हो फैलाना बहुत जरूरी है टाइम बहुत कम है और लोग देखिए अपने कैसे फैलाए बैठे किस तरह से काम कर और हम लोग हैं कुछ नहीं कहते और लोग हैं अपने गुरु का बखान करते रहेंगे हर समय इनका गुरु एकदम चोर उनसे सारा रुपया लूट लिया बिल्कुल हालत खराब कर दी ये होता है तो आज मुख्य आप जो मुझे बारे में कहना चाहते हैं जो सहयोग के बारे में चाहे कहना चाहते पहले तो हम कहते हैं आदिशक्ति मत को आप कहने में कोई सिद्धता है हमारे पास आप पहचानेंगे कैसे पहचानने के तरीके है आपके पास हमने पहचान लिया ने करने को पाया चेक को सवाल पूछने से आप जान सकते हैं। तो सबसे बताना होगा अपने सब दोस्तों से बताना होगा अपने सब पहचान वालों से बताना होगा सबसे बताना होगा आपके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार एक एक इंसान की कम से कम हजार आदमी होंगे उनको चिट्ठियां लिखो खबर करो सबको जितने भी रिश्तेदार आप शादी में बुलाते उसकी लिस्ट बनाए और सबके पास चिट्ठी भेजिए ऐसा ऐसे लाभ हुआ है ऐसे फायदे हुए हैं इसका चाहिए इसे आप का हित ही चाहते हैं अपने घर में डिनर में बुलाने से पर खर्चा करते हैं फायदा क्या बाद में जाकर तो बुराई करेंगे आपकी और आप उनकी बुराई करेंगे आप कहेंगे कि उन्हें बहुत खा लिया वो कहेंगे इन्होंने खाने को ही नहीं दिया ऐसे लोगों को रास्ते पर लाना चाहिए नहीं आप लोग जानते बात नहीं जानते और सहयोग में आने से तो और साफ आते सब चीज को आप साफ देखते फिर ऐसे लोगों को ये बात। अब तो हमारी जिंदगी बदलगी और आप भी बदल लीजिए अच्छा है ये सब बेकार है। कहने में कोई हर्ष नहीं और इस तरह से पढ़ सकता है आज के दिन गाना मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि आज अच्छा उत्सव का दिन है आज ही गली का प्रोग्राम होगा पर वहां भी सब लोग बैठे होंगे हजारों वहां भी जन्मदिन है और एक भावना से यहां से जाइए तो दूसरी भावना वहां शुरू हो जाती और इसी तरह से दिन कट गए हमारे बड़े आनंद से सुख से दिन कट गए कोई तकलीफ नहीं हुई नहीं।, नहीं कभी सोचा कैसे चल रहा है क्या हो रहा है रोज रात को दो चार बजे से पहले तो सोते नहीं और दिन भर मेहनत चलती है मैं तो नहीं चाहती कि आप लोग इतनी मेहनत करें लेकिन सर जो हम को चाहिए मुझे नहीं चाहिए ये जान लेना। माँ इसलिए सोचती कि आपको मिलना चाहिए देना चाहिए इसलिए मैं आपको सहयोग दे रही हूँ लेकिन आपको मिलना चाहिए आपकी चीज है आपको प्राप्त करना है ऐसा समझ लेने से आप समझ जाएंगे कि मेरे जीवन का इतना ही एक अर्थ है एक ही अर्थ है मेरे जीवन के कारण आपका कुंडलिनी का, का जागरण हो गया और आप इसे, इस स्थिति में आ गए जिससे आप दूसरों का जागरण कर सकें और जिससे सारी दुनिया बदल जाए तो इस जीवन का अर्थ कोई बहुत मैं बड़ा लगाती भी हूं अगर आप लोग नहीं होते तो मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं होता क्योंकि आप लोग हैं और आपके बच्चे हैं तो काम करता ही जाएगा और बहुत से लोग पार होते जाएंगे लेकिन मेरे जीवन में ही अगर कुछ विशेष चीज हो जाए उसे जरूर संतोष लगेगा कि अपने जीवन में ही कोई चीज प्राप्त कर ले इसलिए जैसे जैसी उम्र बढ़ती है आप लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है माँ के सामने हमें दिखाना है कि हमने क्या क्या चीज पाई और किस तरह से हमने सहयोग को बढ़ाया <coughs> सबसे बड़ी चीज यह है कि माँ के सामने हम कौन सा कमाल दिखा रहे सहजोग का वो दिखाना है जैसे का देखा बड़ी खुशी हुई इसी प्रकार कोई हो गया संतोष और मुझे कुछ नहीं चाहिए एक फूलों के मुझे लालच है वो भी तो आप लोगों ने इतना आती कर दिया कि अब नहीं चाहिए <laughs> वो भी छूट गए अब यही है कि आ, कहाँ, कहाँ आपने बगीचे बनाए कहाँ उद्यान खड़े किए कहाँ जमन खड़े किए वही बस सुनने का वो जैसे हो जाए पहले तो कोई सहयोगी नहीं थे तो फूलों को देखते थे अब आप लोग आ गए तो फूलों को कौन देखते लेकिन अब आपको ऐसी ही बगीचे हर जगह चलानी है और कोई कोई लोग इतने अच्छे जहाँ बिजनेस होता है यहाँ ट्रांसफर होता है यहाँ जिससे संबंध आता है फिर वो चाहे जापान जाए चाहे अमेरिका जाए वहां भी बात करते हैं तो जो उनके लिए जीवन हो। और जब तक आपका जीवन नहीं होता है आप इसको पूरी तरह से हैं यह पानी सब चलती रहती है तो आज के दिन मैं आप सबको क्या कहूँ धन्यवाद भी नहीं दे सकती तो बर्थडे मनाया ये कहना है कि आप भी अपना बर्थडे मनाए और बर्थडे जाए बढ़ते बढ़ते एक साल में मैं ऐसा देखूं कि दिल्ली के सहयोगी बहुत ऊंचे पद पर चले दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण जगह है आप जानते हैं दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ सहयोग का लाभ होना और सहयोगियों का एक विशेष स्वरूप आना बहुत जरूरी है नितान जरूरी सारी दुनिया दिल्ली को देखती है इसलिए दिल्ली के लोगों में विशेष प्रगति होनी चाहिए और बढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए अब जैसे अपने ज़्यादा हाँ हिंदी बोलने वाले लोग प्रकार और भी लोग पर हैं जैसे साउथ है, उनको अप्रोच करना चाहिए उनसे बात करनी चाहिए और बहुत कुछ काम हो सकता है इस पर uh, मैं चाहूंगी कि हर आदमी रोज लिखे कि आज मैंने कितना बच्चों को जरा संभालिए शैतानी कर रहे हैं ये पता करना चाहिए कि हमने कितना आज काम किया इसको दिया फिर आपके बारे में कि हम रात दिन क्या फिक्र करते रहते हैं हमारी जब माँ इतनी सबकी शादी तो क्या फिक्र करते रहते हैं हमें दिमाग में क्या चलते रहते हैं? जब आप फिक्र करिएगा कोई काम नहीं इस वक्त आपने मेरे ऊपर पूरा छोड़ दिया तभी तो ना काम होगा जब आप कहते हम ही बीच में कुछ लगाते हैं तो अच्छा लिओ तुम्हें लगाओ आधा पूरी तरह से छोड़ना है पूरी तरह आप कभी छोड़ सकते हैं जब उसका उस आ जाए नहीं तो छोड़ ही नहीं सकते अब आने के लिए इतना है कि अब आप लोग जान ही गए कि हम कौन है छुपाने की बात ही नहीं रहेगी और उसकी सिद्धता भी हो गई यानी कि तरह की लेकिन उसका एहसास अभी नहीं है अगर एहसास हो तो किसकी तो फिक्र हो चीज का क्या है किसको आदिशक्ति किसके सामने बैठी हुई बातें कर रही थी तभी किया है क्या इतिहास भी कहीं ऐसा है कहीं भी नहीं और आप जानते हैं कि हमारी शक्ति है तब आप हमारे बेटे हैं आपको कैसे होना चाहिए जैसा हमारा नाम है वैसे आपको होना चाहिए यही आशीर्वाद है सब लोग समझदारी से काम लेंगे सहयोग आपके लिए जीवन है जीवन है और उसको अपने अंदर पूरी तरह से उतारे और उसके प्रकाश में आप भी प्रकाशित हों दूसरों तो भी प्रकाशित करें यही हमारा आशीर्वाद